श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट श्री शुकवाच श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में निवास कर रहे थे एक बार सर्वग्राम सूर्य ग्रहण लगा जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है परीक्षित मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता चल पहले से ही चल गया था इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए सम्यंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए समन्त पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिरधारा से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 यदवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे दूसरे गले में सोने की माला दिव्य पुष्पों के हार बहुमूल्य वस्त्र और कौचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों बादलों के समान विशाल एवं गर्जना करते हुए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 परीक्षित विश्राम कर लेने के बाद यजवंशियों ने अपने सुहद और संबंधी राजाओं से मिलना भेटना शुरू किया वहां मत्स्य उसी नर कोशल विदर्भ गुरु संजय काम्बोज कैकय मद्र कुंती, आनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे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 कुंती ने वसुदेव जी से कहा भैया मैं सचमुच बड़ी अभाग्नि हूँ मेरी एक भी साध पूरी न हुई आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी न लें इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी भैया विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं वसुदेव जी ने कहा बहन उलाहना मत दो हमसे बिलग न मानो सभी मनुष्य दैव के खिलौने हैं यह संपूर्ण लोग ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है बहन कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भागे हुए थे अभी कुछ ही दिन हुए हुए ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वहां जितने भी नरपति आए थे वसुदेव उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान किया वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे परीक्षित भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धित्राष्ट्र आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव कुंती सृंजय विदुर कृपाचार्य कुंती भोज विराट भीष्म महाराज नग्नजीत पुरजीत द्रुपद शल्य दृष्टकेतु, केतु काशी नरेश दम घोष विशालक्ष मिथिला नरेश मद्र नरेश केकय नरेश युधामल्यु सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ बाल्िक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी निपति भगवान श्रीकृष्ण का परम सुंदर